बारिश बढ़ती ही जा रही थी बादलों ने आसमान को इस कदर से घेर रखा था कि अभी शाम के छह ही बजे थे फिर भी काली सड़कों पर पीरी स्ट्रीट लाइट की रोशनी पड़नी शुरू हो चुकी थी विक्रांत को सड़क साफ तौर पर देखने के लिए अपनी गाड़ी के हेडलाइट जलाने की जरूरत पड़ रही थी बेमौसम बारिश ने मौसम में इतनी ठंडक घोल दी थी कि गाड़ी के भीतर बिना हीटर चलाए बैठना मुश्किल हो रहा था विक्रांत की ब्लैक लैंड रोवर के फ्रंट शीशे पर पानी की बूंदे तीर की तरह पड़ रही थी और उन बारिश की बूंदों को हटाने के लिए गाड़ी का बाई पर लगातार मेहनत करता नजर आ रहा था ठीक है तुम अपने आदमियों को अभी रुकने के लिए बोलो और अगर मेरा प्लान सक्सेस नहीं होता है तो फिर उनको बोलना कि डरा धमकाकर कर बयान लेने की जरूरत नहीं है समझे और हाँ एक चीज़ और वो पेन ड्राइव पेन ड्राइव मुझे चाहिए वो भी औरिजिनल पेन ड्राइव कोई कॉपी नहीं चाहिए अब तुम चाहे जैसे वो लेकर आओ ये तुम्हारी टेंशन है मुझे बस पेन ड्राइव चाहिए ओके विक्रांत वैसे तो जल्दी ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ता है लेकिन आज उसे काफी अर्जेंट था इस वजह से गाड़ी ड्राइव करते हुए भी फोन पर बात कर रहा था दरअसल वो इस वक्त आकाश को जरूरी इंस्ट्रक्शन दे रहा था ताकि उसे मेहता सिस्टर के मर्डर केस के मास्टरमाइंड का पता लग सके विक्रांत के बगल सीट पर स्वाति भी बैठी हुई थी जो विक्रांत से काफी कुछ सवाल करना चाहती थी वो इसी फिराक में थी की विक्रांत जल्दी से फोन रखे और फिर वो जल्दी से अपनी जिज्ञासाप्त जिज्ञासा समाप्त कर सके लेकिन ऐसा लग रहा था कि विक्रांत आज उसके सवालों का जवाब देना ही नहीं चाहता है जैसे ही उसने आकाश से बात करने के बाद फ़ोन रखा वैसे इस बात उससे कुछ पूछने के लिए अपना मुंह खोल नहीं वाली थी फिर तब तक विक्रांत ने दूसरा फोन भी लगा लिया हेलो खालिद क्या हाल चाल ए, सब बढ़िया खालिद ऐसा है कि मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए थी तुम्हारी बार एसोसिएशन में थोड़ा जान पहचान है न दरअसल तो विक्रांत ने खालिद सिद्दीकी के पास फ़ोन किया हुआ था वो दोनों आपस में तकरीबन 20 मिनट तक बातें करते रहे स्वाति को बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रांत करना क्या चाहता है इसके साथ ही उसकी सुंदरता बढ़ती ही जा रही थी विक्रांत के फोन पर बात करते करते उसकी ब्लैक लैंड रोवर हॉस्पिटल के गेट पर पहुंच चुकी थी विक्रांत ने गाड़ी को पार्किंग में खड़ी किया और उसके साथ ही उसने फोन भी रख दिया उसके फोन रखते ही स्वाति ने तुरंत उसे पूछा सर आप प्लीज बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं अच्छा ये मास्टर कौन है मुझे भी तो बताइए जिससे मैं आपकी हेल्प तो कर सकूं नहीं विक्रांत ने हॉस्पिटल की बिल्डिंग को देखते हुए कहा स्वाति वो देखो वहाँ कॉफ़ी वहां बहुत अच्छी मिलती है और कॉफ़ी के साथ बर्गर चलो भूख लगी है। क्या कॉफी बर्गर गजब कर रहे हो सर मैं आपसे केस के बारे में पूछ रही हूँ और आप कॉफी पिला रहे हो बर्गर खिला रहे हो अरे चलो तो सही तुम सवाल बहुत करती हो विक्रांत स्वाति को लेकर कॉफी हाउस के भीतर चला गया और फिर वहां अंदर जाकर उसने दो कॉफी और दो बर्गर ऑर्डर किया फिर दोनों वहां एक टेबल पर बैठकर अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे ये पता नहीं था कि शॉप वाला वाकई में कॉफी बहुत अच्छी देता था या फिर आज बारिश की वजह से ही यहाँ पर बहुत भीड़ थी भीड़ की वजह से ही विक्रांत को अपना ऑर्डर लेने में काफी देर तक इंतजार भी करना पड़ा और जितनी देर वो इंतजार करता हुआ बैठा रहा उतनी देर में स्वाति ने उससे अनगिनित सवाल कर डाले थे अंत में जब विक्रांत को कॉफी मिल गई और उसने कॉफी की एक चुस्की ले ली तब जाकर उसने स्वाति की तरफ देखकर कहा तुम यार क्या बताऊं तुम्हें एक्चुअली मैं एक चांस ले रहा हूँ वो तुम्हारी नैना मैडम है ना उन्होंने मुझे सिखाया था फेक इट यू मेक इट मतलब कैसे मैं समझी नहीं आप क्लियर क्यों नहीं बोलते कुछ सब घुमा फिरा कर कहते हैं स्वाति अपना सिर हिलाते हुए थोड़ा असंतोष जताया मतलब कि जब तक सामने वाला सच ना बोल दे तब तक उसे झूठी कहानी बताते रहो अब देखो अगर इस केस की सच्चाई सामने आ गई तो ठीक है वरना फिर तुम लोग ये एक करोड़ रूपये का क्या करना है सोच लेना अरे सर प्लीज सीधा बताइए स्वाति नए आते हुए ये काम करेगा आपको लगता है एक बार जब विक्रांत ने स्वाति को पूरा प्लान समझा दिया तब तो उसने चौंकते तो हुए पूछा मोहनी को आप सोमेश की वाइफ सुजेता की तरह मत समझिए कि आप डराएंगे और वो सब कुछ उगल देगी वो बहुत शातिर औरत है मैं बता रही हूँ आपको उसका दिमाग बहुत तेज है कुछ नहीं उगलेगी वो और हाँ देखिये सुजेता का केस अलग था वहाँ जो हुआ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन यह आपको करने जा रहे हो वो इलीगल है अगर बात बाहर चलेगी तो अच्छा विक्रांत ने तुरंत अपना फोन उठाया और फिर नंबर डायल करते हुए बोला तो फिर मैं सबको मना कर देता हूँ प्लान कैंसिल फिर तुम लोग अपना समझना कैसे कैसे केस सॉल्व करना है और सॉल्व करने की जरूरत ही क्या है रवि मेहता को पकड़ के तुम लोग अपनी पीठ पे हो तो थपथपाई रहे हो अरे सर मेरा मतलब वो नहीं था स्वाति ने विक्रांत के हाथ से फोन वापस लेते हुए कहा मेरा मतलब ये था कि क्या सच में ये प्लान वर्क करेगा आई मीन पॉसिबिलिटी कितनी है मुझे तो ये काफ़ी अजीब सा लग रहा है ए अब पॉसिबिलिटी का पता तो प्लान पूरा होने के बाद ही पता चलेगा ना लेकिन मुझे उम्मीद है कि सच्चाई सामने आ जाएगी फिर विक्रांत ने आगे कहा और रही बात लीगल इलीगल की तो मैं बता रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ लीगल तरीके से ही काम करें ना तो फिर ना जाने कितने क्रिमिनल हमें ही मार के फिर हमारे ऊपर ही केस बना चले जाएंगे लेकिन सर तो आती ने सीरियस होते हुए कहा मुझे डर लग रहा है थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हम गैम्बलिंग करने जा रहे हैं अगर हमारा प्लान फेल हो गया तो तो फिर क्या होगा तुम बहुत ज्यादा सोचती हो विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा देखो इस प्लान से सब कुछ एकदम आसान हो जाएगा तुम चिंता मत करो मोहनी को कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हम में से सही कौन है और और मेरे पास कुछ बाहर के लोग भी हैं जो हमारा सपोर्ट करेंगे ठीक है फिर भले ही स्वाति ने विक्रांत की बातों पर भरोसा जताते हुए ये कह दिया था लेकिन अभी भी वो काफी नर्वस फील कर रही थी आगे क्या होने वाला है उस बात की उसे काफी फिक्र हो रही थी दूसरी तरफ विक्रांत आज काफी अच्छे मूड में था उसने कॉफी के साथ एक नहीं बल्कि दो बर्गर बैठे बैठे निपटा दिए थे फिर जब उसने बर्गर और कॉफी खत्म किया तभी अचानक से उसका फोन बज पड़ा वाह विक्रांत ने एक नेपकिन लेकर अपना मुंह पोंछते हुए कहा उसने अपने फोन में आए हुए मैसेज को पढ़ा और फिर उसने स्वाति की तरफ देखते हुए कहा चलो कॉफ़ी पी लिया ना अब चलो काम पर लगते हैं उसके बाद स्वाति और विक्रांत रेस्टोरेंट से निकल हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े गाड़ी तो उन्होंने पहले ही हॉस्पिटल की पार्किंग में खड़ी कर रखी थी तो ये दोनों सीधे ही लिफ्ट की तरफ गए और फिर वहां से हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए वहां पर इनकी मुलाकात तीन आदमियों से हुई ये तीनों आदमी खालिद के कहने पर यहां पहुंचे हुए थे ये तीनों विक्रांत को पहले से ही जानते थे तो पहले तो उन्होंने थोड़ी देर विक्रांत से बात की फिर प्लान डिस्कस होने के बाद ये लोग लिफ्ट से ऊपर फ्लोर के लिए निकल पड़े उसके बाद विक्रांत और स्वाति ने अभी दूसरी लिफ्ट का रुख किया और वहाँ से ये दोनों सीधे ही हॉस्पिटल के बारहवीं फ्लोर पर पहुँच गए मेहता इंडस्ट्री के चेयरमैन सूरज मेहता को इसी फ्लोर पर रखा गया था जब विक्रांत यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर काफी गमगीन माहौल हो रखा था मेहता के काफी सारे रिश्तेदार और उनकी कंपनी के लगभग सभी उच्च अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे इसके साथ ही आकाश भी पुलिस की पूरी टीम लेकर यहाँ मौजूद था विक्रांत जैसे ही यहाँ पर पहुँचा तुरंत ही आकाश ने उसके पास पहुँच उसे पेन ड्राइव थमा दिया ये लीजिए सर बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है संभाल के वरना मेरी नौकरी चली जाएगी आकाश ने कहा है hey, अरे कुछ नहीं होगा विक्रांत ने हल्की हंसी के साथ कहा क्या क्या हालचाल है यहाँ अरे सर वो मेहता साहब एक्सपायर कर गए आधा घंटा हो गया ये उनके रिलेटिव्स और कंपनी का स्टाफ है अंदर डेड बॉडी पड़ी है यहां से बस निकलने वाले अच्छा अंदर कौन कौन है विक्रांत ने सवाल किया अंदर तो मेहता साहब के एक दो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके जनरल मैनेजर अग्निहोत्री जी हैं और हाँ वो मोहिनी भी अंदर है आकाश ने कहा हम्म ठीक है विक्रांत ने कहा और फिर वो मेहता साहब के वार्ड की तरफ बढ़ चला तब तक उसके वो तीन आदमी भी वहां पहुंच चुके थे और विक्रांत ने आंखों से उन्हें कुछ इशारा किया मेहता साहब के वार्ड के दरवाजे पर ही खड़े होकर विक्रांत ने वहां मौजूद गार्ड से कहा वो अग्निहोत्री जी को बाहर भेजो कुछ ही सेकंड में अग्निहोत्री जी कमरे से निकलकर बाहर आ गए वो उत्सुकता से विक्रांत की तरफ देख कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे लेकिन विक्रांत उन्हें लेकर कॉरिडोर के एक कोने में पहुंच गया और फिर वो तीनों आदमी अपने हाथ की बाहें मोड़ते हुए वार्ड रूम में घुस गए वहां पर मोहनी पहले से ही मौजूद थी